विषाई शांति शांति शांति वेदांत दर्शन की 25वीं कक्षा वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय का तीसरा पाठ चल रहा है और इसमें पिछली कक्षा में हमने 33वें सूत्र को देखा था उसका थोड़ा सा भाग भाष्य का बाकी है वेद की नित्यता बताते हुए और ध्यान उपासना में मनुष्य के अधिकार का वर्णन करते हुए इस प्रसंग में आया कि वेदाध्यन का और वेदाध्यन से जुड़ी हुई उपासना आदि का अधिकार खासतौर से वेदाध्यन का अधिकार मनुष्य मात्र को है या कुछ को ही है तो उसके अंदर ये बात आई थी कि मधुच्छंदा आदि ऋषियों की जो सूची है ऋषियों के नामों की जो सूची मिलती है जो नाम मिलते हैं उसमें किसी शूद्र का नाम नहीं मिलता इसलिए उनको अधिकार नहीं है ऐसा जैमिनी आचार्यों का आचार्य का कथन था और ज्योति ज्योतिष त्रीणी ज्योतिषी सचते सचोडशी इसका तीन ज्योतियां तीन प्रकाशमय यानी जो द्विज है वो तीन ही है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो उनका ही अधिकार है ये जैमिनी का मत बताया था और बादरायन के मत में कहा गया था कि नहीं उन सूचियों में यानी ऋषियों के बीच में वहां पर शूद्र भी आते थे वो भी बैठते थे तो उनको भी अध्ययन का अधिकार है ऐसा तो करके और सभी मनुष्यों को वेदाध्यन का अधिकार प्राप्त है ही वेद के अंदर कहा गया है तो बादरायन ऋषि मानते थे कि ये उसके अंदर सूत्रों का भी वर्णन मिलता है अध्यात्म विद्या में और ब्रह्म विद्या वेद विद्या के अंतर उनका भी अधिकार है अभी इस विषय में कुछ और चर्चा आगे चलेगी और विषय तभी पूरा स्पष्ट होगा फिर भी पिछले पाठ में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं कुछ है। ओम आचार्य सूत्र संख्या उनतीस पृष्ठ संख्या अठहत्तर आचार्य इस सूत्र में वेद की नित्यता को सिद्ध कर रहे हैं भाष्य से ऐसे प्रतीत नहीं हो रहा है कि इससे वेद की नित्यता को सिद्ध कर रहे हो क्योंकि परमात्म सकाशात जाता तस्माद शब्दे वेदे नित्यत्व परमात्मा कर्मानुरूप से नाम विधान से सिद्धति बोला है परमात्मा के कर्म के अनुरूप जो नाम है उसकी विधान का वेद वेद में सिद्ध होता है नित्यत्व कह रहे हैं तो वेद में इस चीज की सिद्ध, नित्यता सिद्ध कर रहे किंतु तो वेद की नित्यता कैसे पता चल रहा है इससे चूंकि वो परमात्मा से ही निकले हैं और जो शब्द हमें विरोधी प्रतीत हो रहे हैं क्योंकि परमात्मा से ही निकले हैं वो ठीक हैं उसमें कोई विरोध नहीं है जहां हमें विरोध प्रतीत होता है कि अलग अलग स्थान परमात्मा को संबोधित किया गया वो जो विरोध है तो उसका विधान सिद्ध होता है परमात्मा का वचन होने से और इसलिए वो नित्य भी है ठीक भी है परोक्ष रूप से है थोड़ा इनमें परस्पर विरोध नहीं है ये तो इनको इन्होंने पिछले सूत्र से भी जोड़ दिया है भाष्य में नहीं तो अतः अतए वचन नित्यत्व एकदम स्पष्ट है कि वेद की नित्यता यहां पर कह रहे हैं इसी कारण से वेद की नित्यता भी है इन्होंने लिखा भी तस्मा देव वेदे शब्दे वेदे नित्यत्व सिद्धति किसका नित्यत्व तो? परमात्मा कर्मानुरूप से नाम विधानस्य वेद में जो परमात्मा के कर्म के अनुरूप उसके नाम का विधान किया गया है अलग अलग स्थानों पर वो नित्य सिद्ध होता है वेद में वो पूरा वेद भी नित्य सिद्ध होता है सीधे सीधे सूत्र से देखेंगे तो अतः सीधे परमात्मा से निकला है इसलिए उसका नित्यत्व तो है और पिछले प्रसंग से जोड़ करके करेंगे तो साथ में ये बोल देते हैं ने वो जो नाम कर्मानुरूप नाम है उनकी भी नित्यता सिद्ध होती है ठीक है अच्छा। बोलो ठीक है अच्छा। ओ आचार्य अच्छा मेरा प्रश्न इकतीस और तैतीसवें सूत्रों को लेकर है में सूत्र के भाष्य में जैमिनी आचार्य जी के मत देते हुए ऋषियों की सूची में कवचा एलिश ऋषि जी का नाम नहीं है कोई शूद्र का नाम नहीं है ऐसा प्रतिपादन किया गया और तैतीसवें सूत्र के भाष्य में मधु छंद आदि ऋषियों की सूची में शूद्र का भी ना शूद्र का भी उल्लेखन है तो कैसे संगति हाँ तो इसमें चूंकि यहाँ पर दास्या पुत्रह ये शब्द आया था तैतीसवें सूत्र के भाष्य में ऐत्रे ब्राह्मण का जो था दास्या पुत्र कितो अप्राह्मण ये जो वचन आए थे इसके आधार पर अनेक टीकाकार ये कहते हैं कि यहां पर शूत्रों का नाम दिया हुआ है अब ये विरोध प्रतीत होता है कि सूची में शूत्रों का नाम है या नहीं है अगर ठीक ठीक रीति से देखा जाए तो शूत्र उसको कहते हैं गुण कर्मानुसार कि जो पढ़ लिख नहीं पाए हैं उनको शूत्र बोलते हैं सेवा करते हैं और जो जिन्होंने वेदों को पढ़ा है शास्त्रों को पढ़ा है पढ़े लिखे हैं तो वो तो द्विज कोटि में आ चले जाते हैं वो शूद्र रहते ही नहीं है इसलिए जो जो ऋषि हैं, तो ऋषि है तो वो इसका मतलब है पढ़ा लिखा ही है वो बहुत ऊंचा पढ़ा लिखा है आजकल के वैज्ञानिकों की तरह जैसे हम कहें वैज्ञानिकों की ये सूची है तो वैज्ञानिकों की सूची में कोई अनपढ़ का नाम नहीं होगा वो पढ़े लिखे ही होंगे समझदार होंगे कुछ इस तरह से इसको लगाना चाहिए और ये जो दूसरी सूची में ये एतरे ब्राह्मण का उदाहरण दिया गया इसकी कुछ व्याख्याकार आलोचना भी करते हैं कि यहाँ पर शूद्र का नाम नहीं है ये जो कथन किया जा रहा है वो शूद्र का नाम नहीं है वो निंदा कथन है यहाँ जो दास्या पुत्र है कहा गया तो लोक के अंदर भी ऐसा प्रचलित है और अष्टी के अंदर भी पुत्रे अन्य तरश्याम पुत्रोन तरश्याम पुत्रे अन्य तरस्याम आक्रोश गम्यमान हो जब तब दास्या पुत्रा, ष्ठी का जो अलुक है या लुक है पक्ष में विपक्ष में एक बार तो दासी पुत्र है और दास्या पुत्र है आक्रोश गम्यमान होता है तब तो ये दास्या पुत्रा या दासी पुत्रा, वास्तव में उसको दासी का पुत्र कहके शुद्र नहीं कहा जा रहा है निंदा है जैसे आजकल किसी को कहते हैं हराम क्या बदजात? तो ये गाली होती है ना उसको निकृष्ट कुल का निकृष्ट जनों का बता रहे हैं वास्तव में वो वैसा है ये नहीं अभिप्राय होता है उसको निंदा की जाती है तो ऐसे दाद्या पुत्र ये निंदा थी और यहां पर शुद्ध शब्द तो सीधे कहा नहीं गया है और कहा कितवा जुआरी था अब ब्राह्मण जो ब्राह्मण नहीं रहा ब्राह्मणों के अनुरूप जिसके गुणधर्म नहीं रहे ऐसा व्यक्ति ब्राह्मणों के अनुरूप गुण धर्म नहीं रहे वैसे तो उनके साथ साथ बैठा हुआ था ब्राह्मण था वो लेकिन ब्राह्मणों के अनुरूप गुण धर्म न रहने से उसको औरों ने कहा कि तुम तुम्हें तो ये दुर्गुण आ गए तुम यहां पर नहीं रहोगे तुम जाओ यहां से तुम सुखी जगह पे जाओ रेगिस्तान में जाओ प्यास से प्यास तुम्हारे को पीड़ित करेगे कैसे पतित हो गए ब्राह्मणों के अनुरूप तुम्हारा आचरण नहीं है इस रूप में उसको वहां से हटा दिया था तो वो भी पढ़े लिखे ही उनमें शुद्रत्व या निकृष्टत्व कैसे किस रूप में था तो उदयवीर जी ने तो इसकी ऐसी व्याख्या की है कि ये वास्तव में शुद्र का कथन है ही नहीं गुण न्यूनता के कारण से दुर्गुण के कारण से उनको वहां से अयोग्य घोषित करके हटाया गया है ऐसा और यदि हम इसको शुद्र के रूप में कहें भी जिस तरह की ब्रह्मनी जी ने या औरों ने भी कईयों ने व्याख्या की है टीकाकारों ने तो उसमें हम दो भाग करने पड़ेंगे एक तो जन्म से जन्म से तो बच्चों को उनके माता पिता के अनुसार ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नाम दे दिए जाते हैं यद्यपि उनके कर्म अनुसार आगे होंगे जैसे कर्म होंगे वैसे वर्ण वाले वो बनेंगे और वर्ण परिवर्तन होता ही है ब्राह्मण से क्षत्रिय या क्षत्रिय से शूद्र या शूद्र से ब्राह्मण क्षत्रिय सब बनते हैं तो वो वर्ण परिवर्तन योग्यता के अनुसार तो होगा ही तो जहां ये कथन आता है कि ये देखो इस सूची के अंदर शूद्र भी है तो उसका मतलब क्या है कि वो उसका परिवार माता पिता जन्म उसका शूद्र परिवार से था लेकिन अभी तो योग्य है इसलिए यहां पर है जैसे आज वैज्ञानिकों की सूची में किसी के लिए कोई कहे कि भाई ये शूद्र है उसका मतलब इतना ही वो अयोग्य है ये नहीं कहना चाहिए वो तो वहां वैज्ञानिक बना हुआ है योग्यता रखता है लेकिन उसका परिवार माता पिता उस वहां से वो आए या तो अनपढ़ परिवार से आए निर्धन परिवार से कोई आज धनी बन गया ऐसे तो जैसे कि धनियों की सूची में बोले निर्धनों का भी नाम है आज आजकल निर्धनों का भी नाम होता है निर्धन मतलब पहले निर्धन थे आज धनी बन गए हैं लेकिन दूसरी दृष्टि से कहेंगे तो इस सूची में सब धनियों के नाम है धनिकों के नाम है वर्तमान में जो धनी के तो धनिकों के नाम है दूसरा कहेगा कि ये क्या इसमें निर्धनों के भी नाम है निर्धनों के मतलब जो पहले निर्धन थे अब तो धनी है तो ये जो कथन है ये काफी पहले से भी विचार का बिंदु रहा है और अभी ये प्रकरण और आगे चलेगा उससे स्पष्ट होगा और कोई बोलिए इकतीसवें सूत्र में तो अगर इस सूत्र को पूर्व पक्षी का सूत्र बनाए तो किस तरह से कैसे दृष्टि से पूर्व पक्षी का बादराण की दृष्टि से भले ही कहते हैं हम इसको बादरायण सिद्धांती हैं और जयमिनी पूर्व पक्षी के रूप में लेकिन जयमिनी भी ऋषि थे इनके शिष्य ही थे बाधरायण के और उसमें चीजों में थोड़ा थोड़ा दृष्टिभेद हो सकता है दृष्टिभेद हो सकता है लेकिन कुल मिला एक अलग अलग कह सकते हैं ठीक है फिर आगे चलते हैं तो पृष्ठ संख्या और सूत्र हमारा तैतीसवां चल रहा था तो इसमें भावम तु बायण अस्थि ही ये कहकर के और इसका अर्थ और व्याख्या इन्होंने कर दी थी और इसमें भाष्य के नीचे से तीसरी पंक्ति यहां पर शंकर भाष्य को लेकर के इन्होंने कुछ और टिप्पणी की है वो तो देखते हैं आश्चर्य अत्र स्वभाष्य प्रसंगे शंकराचार्यों की पौराणिका नाम एवं जड़ेश् चेतनत्व से असत्कना अंकी करो थी कहने की यह आश्चर्य है कि अपने भाष्य के प्रसंग में शंकराचार्य ने भी पौराणिकों के समान जड़ों में चेतनत्व की कल्पना को यहां पर स्वीकार किया है इस प्रसंग में जड़ों में चेतनत्व की बात को स्वीकार कर लिया है कैसे तो उन्होंने एक वचन दिया वहां पर भाष्य का उनका है आदित्य पुरुषो भूतवा कुंतिम उपाजगामा आदित्य आदित्य मतलब सूर्य सूर्य मतलब ये जो सूर्य हमारे को तपता है जो वो पुरुषो भूतवा मनुष्य बन करके कुंतिम आजग उपजगामा कुंती के पास में आया तो ये जो कथा कही जाती है कर्ण जो पुत्र थे कुंती के प्रथम पुत्र जो थे विवाह से पूर्व वाले उसको सूर्य पुत्र के नाम से भी कहा जाता है तो ये जो सूर्य है ये तो जड़ है ये पक्का है हमें वो मनुष्य बन करके आए और उनकी संतान ये कुं कर्ण थे फिर उनका विवाह हुआ फिर पांडव आदि पांडव जो हुए उनके वो तो आगे का है तो कर्ण वाली बात तो ये सूर्य पुरुष होकर के कुंती के पास में आया तो सूर्य का पुरुष बनना ये जड़ का चेतन बनना जो ये कथन है इस प्रसंग में उन्होंने इस तरह का कथन किया जो कि पौराणिकों के समान ठीक नहीं है पौराणिकों के समान कथन कर दिया है ये गलत कल्पना है ये नहीं करना चाहिए उनको आगे सूत्रस्य से ब्रह्म विद्या अधिकार प्रदर्शनार्थो अयम अन्यो हेतु शूद्र भी ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर सकते हैं इस अधिकार को बताने के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है तो चौतीसवें सूत्र में है शुग से अनादर श्रवणात् तत तत्वात् सूचित ही तो शुक से जिसको शोक हो गया है, शोक, दुख शुक से तत तत्अनादर श्रवणात् उसके अनादर के इसको सुनने से अनादर से जिसको शोक हो गया है दुख हो गया है अनादर हुआ अपमान हुआ तो उसको शोक हो गया है। ऐसे उसके जनश्रुति के तत् द्रवणाथ और वो फिर तेजी से रैक् के पास में गया ब्रह्म विद्या को जानने के लिए उससे यह सूचित होता है कि शूद्र को भी ब्रह्म विद्या का अधिकार है अब इसमें भी जो प्रसंग दिया गया है अभी ब्रह्मणि जी ने जैसी व्याख्या की है उसको देखते हैं बाकी अलग अलग टीकाकार कुछ अलग अलग तरह से भी इसको लेते हैं ये प्रसंग वो था गाड़ीवान रैक् की कथा उपनिषद में आई थी और उसमें एक राजा था जानश्री चांदोज्य का वर्णन है तो बहुत प्रसिद्ध था बड़े बड़े उसकी धर्मशालाएं थी लोगों को बहुत खाना खिलाता था सब जगह सेवा करता था खाना पकता रहता था कोई भी आए तो उसका यश बहुत फैला हुआ था और ये प्रसिद्ध था कि उस जैसा कोई नहीं है तो कथा के अंदर वहां है कि उसके महल के ऊपर से हंस उड़ते हुए जा रहे थे तो एक हंस ने दूसरे को कहा इस राजा से बच के रहना क्योंकि तो इससे स्पर्श इस किया तो तुम्हारा तेज समाप्त हो जाएगा तुम नष्ट हो जाओगे बहुत प्रसिद्ध और तेजस्वी है उससे बच के रहना तो दूसरा हंस बोला कि तुमने रैक्व का नाम नहीं सुना है क्या रैक्व की जो प्रसिद्धि है गाड़ीवान रैक्व की उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है उसकी प्रसिद्धि तो इससे भी ज्यादा है इससे भी यशस्वी है और जितने भी पुण्य लोगों के होते हैं अच्छे काम होते हैं वो सब उसी के नाम से जाने जाते हैं सबका पुण्य वही ले जाता है इतना उसका प्रभाव है तो जब ये बात जानश्रुति ने सुनी तो उसको दुख उत्पन्न हो गया यद्यपि वो अपनी जगह खूब प्रसिद्ध था सम्मानित था लेकिन उसे ये साथ में था कि मैं सबसे अधिक श्रेष्ठ हूं सबसे अधिक यशस्वी हूं लेकिन दूसरे का नाम आते ही उसको लगा कि मेरा यश कम हो गया देख तो ये और दूसरा कहा सोचा है कि भाई मैं सीखू उनसे अगर वो मेरे से अधिक हैं तो मैं और प्राप्त करूं मैं अपने को परिपूर्ण समझ रहा था श्रेष्ठ समझ रहा था तो मैं उनके पास जाकर के कुछ सीखूं तो सूत्र में जो कहा सुख अस्य तत् अनादर श्रवण ये जो अनादर का श्रवण हुआ हंसों के द्वारा ये तो सबसे श्रेष्ठ नहीं है इससे वो रक् के पास गया उस कथा को लेते हुए इन्होंने कहा है भाष्य देखिए अस्य ज्ञान श्रुति नामक अस्य जनश्रुति नाम के शूद्र का इसको शूद्र क्यों कहा वैसे तो राजा था ये इस पर भी विचार चर्चा है तो गड़ीबन रैक्वे ने उसको वहां शूद्र शब्द से संबोधित किया था वो आगे बताएंगे तो इसे शूद्र का ब्रह्म विद्यायाम अनादर श्रवणात्म ब्रह्म विद्या में हंसों के द्वारा अनादर सुनने से खलो शुक शोक संजाता उसको शोक उत्पन्न हो गया मन में तद आद्रवणात् और उससे वो तथा शुचा शोकना आद्रवणात् शोक से वो बहुत तेजी से गति करता हुआ वहां गया ब्रह्म विद्या ग्रहणाएं रेक्व समीपम द्रुतगत्या आगमना द्रुत गति से आ गया शूद्र तो शोक के कारण जो तेजी से द्रवित होकर के वहां पर पहुंचा तो शूद्र ठीक है शुचा शोके ना शूद्र शब्द का निर्वचन देखो कैसे शूद्र में श है ना शु वो तो शोक के कारण से शूद्र आद्रवणाथ खूब द्रवित होकर के तेजी से उस तरफ गया जैसे पानी एकदम नीचे बहते बह जाता है तेजी से ढाल में ऐसे वो तेजी से वहां पर गया इसलिए उसको शूद्र कहा तो सूचित ही जापते ही यत् जानती शुचा द्रवणाथ शूद्रो अस्थि शोक के द्वारा द्रवण करने के कारण शूद्र है शुचा द्रवणाथ शूद्र ये इन्होंने व्याख्या की तो तम शूद्रम संतम रैक्व ब्रह्म विद्याम इति है तो और उसको शूद्र होते हुए गाड़ीवान रैक्वे ने ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया वो शूद्र था तो भी ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया इससे शूद्र को भी ब्रह्म विद्या का अधिकार है ये सिद्ध होता है और यूं हम देखेंगे तो गाड़ीवान रैक्व को क्या कहेंगे कौन से वर्ण का कहेंगे गाड़ीवान रैक्व गाड़ीवान है गाड़ी को चलाता है उस रूप में देखें, गाड़ी ढोता है सामान को लोगों का सामान इधर से उधर ले जाता है जो उस दृष्टि से वो वो भी शूद्र हुआ गाड़ीवान रैकवा लेकिन ब्रह्म विद्या का जाता थे वो इति हेतु तो शूद्रस्या ब्रह्म इति तो तत्र उपनिषदि जानश शूद्र इति संबोध्य रैक्विद्यावानी तो वहां पर उपनिषद में जानश्रुति को शूद्र ये संबोधित करके हे शूद्र ये संबोधित किया उसको और फिर रैक्व ने ब्रह्म विद्या का उपदेश किया तो चूंकि रैक्व ने जानश्रुति को शूद्र शब्द से कहा गया था कहा था संबोधित किया था उससे कहा कि यह तो शूद्र था फिर भी उसको ब्रह्म विद्या का अधिकार है तो देखिये वो कथा क्या है उसके कुछ अंश यहां पर दिए हैं जानश्रुति रही जनश्रुति मतलब जनश्रुति का पुत्र जनश्रुति नाम के व्यक्ति के पुत्र थे ये पौत्राएण पौत्रायण मतलब उसको उसके दादा परदादा पिता वगैरह जीवित थे ऐसा ऐसे कुल वाला था पौत्रायण श्रद्धा देह श्रद्धापूर्वक लोगों को देने वाला बहुदाई, बहुत अधिक देने वाला बहु पाक के और बहुत भोजन पकाने वाला जैसे भंडारा चलता रहता है खूब पकाता है, जो भी आना है आकर के खाओ आसा था पुनरेव जान श्रुति पोत्रायन अब बीच में फिर इन्होंने छोड़ दिया वही उसको दुख उत्पन्न हुआ था हंसों ने उसको कहा जो मैं पीछे संकेत कर रहा था वो, अब वो आगे के लिए कहा कि जब वो उनके पास पहुंचा अंत में सामान लेकर के पहली बार कहा दूसरी बात फिर ये अंत में जो पहुंचा पुनरेव जान श्रुति पौत्रायण सहस्रम गवाम सौ एक हजार गायों को लेकर के गायों के एक सहस्र को करके निष्कम और सोना लेकर के और अश्वतरी रथम अश्वतरी रथ को अश्वतरी कहते हैं वैसे खच्चरी को अश्वतर खच्चर को कहते हैं वैसे तो अश्व और अश्वतर अश्व से भी श्रेष्ठ होना चाहिए श्रेष्ठ अर्थ में लेकिन खच्चर अर्थ भी किया जाता है इसका यू सामान्यतः खच्चर को घोड़े से नीचा माना जाता है लेकिन यहां प्रशंसा में है तो उस दृष्टि से घोड़े से भी ऊपर का वो होगा तो अश्वतरी खच्चरी जिसमें है जुड़ी भी है ऐसी जो रथ है अच्छे माने जाते होंगे दुहितरम और अपनी पुत्री को तद आदाय प्रति चक्र में उसकी ओर चल पड़ा देने के लिए कि इनको प्रसन्न करके और मैं ब्रह्म विद्या को प्राप्त करूंगा तो अब इसमें आगे का तस् मुखम उपोदृणन या पोज़ जोड़ लीजिए मुखम उदगृहन है उपोदृहणन पो उपोदृहणन उवाच आचहार इमा शूत्र अनखेन आलप्य था तो उसके मुख को उसकी पुत्री के मुख को निकट लाते हुए उसने कहा जनश्रुति को कि तू इन सब को लेकर के आ गया है वो तो पुत्री भी है अश्वतरीरत है और वो जो जितनी सारी वस्तुएं उनको तू लेकर के आया है हे शूद्र अब ये संबोधित किया कि अनिने व मुखे ना इसी के माध्यम से इसी के बहाने तू मेरे से बुलवाएगा ब्रह्म विद्या को मैं देना नहीं चाह रहे थे सामान्यतया लेकिन इतना सब कुछ लेकर के आया है तो इसकी लाज के लिए अब मेरे से बुलवा रहा है मैं तेरे को बताऊंगा बताने को उद्यत हो गया तो यहां जो शूद्र शब्द प्रयोग किया इसके लिए कह रहे हैं अत शूद्र ब्रह्म विद्या अधिकारो अस्तिति सिद्धम एवा शूद्र ब्रह्म विद्या में अधिकार है क्योंकि शुद्ध संबोधित किया गया तथा अत्र इदमअ अपि थे यत एते श्रोता दर्ण शब्द गुणवाचका न तो जातिवाचका ये जो शब्द हैं ये गुण के गुणवाचक हैं जातिवाचक नहीं हैं तो जातिवाचक जैसा आजकल समझा जाता है जन्म के अनुसार और फिर उनको पढ़ने का अधिकार ही नहीं दिया जाता ऐसा वेद का नहीं है सभी वर्णों को सभी मनुष्यों को वेद के पढ़ने का अधिकार है आगे महाभाष्य व्याकरण खलु उक्तम महावाश्य व्याकरण में भी इस बात को कहा गया है कि ये नाम गुण कर्मानुसार हैं। सर्व एते शब्दा गुण समुदाय शु वर्तनते ब्राह्मण क्षत्रियो शूद्र तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सारे शब्द गुण समुदायों में रहते हैं गुणों का समूह जहा है इस इस प्रकार के गुण जिसमें होंगे उसको ब्राह्मण कहेंगे इस प्रकार के गुण जिसमें होंगे उसको शूद्र कहेंगे ऐसे गुण कर्मानुसार यह है जन्मना नहीं है इसलिए इसमें अन्याय नहीं होता आज जो जन्मना जाति प्रथा है या ब्राह्मण शूद्र आदि कहे जाते हैं उसमें तो फिर वो अन्याय की बात आती है कि आपने इस परिवार में जन्म लिया है तो अब आपको यही करना है आप पढ़ नहीं सकते आपको प्रगति का अवसर नहीं है ये अन्याय है इसलिए जन्मना जाति प्रथा का निषेध है वेदोक्ता नहीं है गलत है लेकिन अगर जब इसको हम गुणकर्मानुसार करते हैं वो यथा योग्य व्यवहार है योग्यता के अनुसार जो योग्य है उसको योग्य कार्य मिलना चाहिए उसी तरह के काम मिलने चाहिए उचित है ये और ये अश्वती रथ का सत्यात प्रकाश में भी उल्लेख मिलता है दसवें समोल्लास में तो उसमें उन्होंने अश्वतरी अर्थात अग्नियान नौका ये लिखा हुआ है अग्नियान नौका कुछ विशेष रथ होगा तभी तो इसका कथन आ रहा है ये प्रशंसा के अंदर है यहां पर अश्वतरी रथ आजकल तो नहीं चलते हैं आजकल तो घोड़ों से ही चलते हैं रथ वगैरह है। अथवा तो गदों से भी चलते हैं कुछ कुछ कहीं जहा नहीं होते तो आगे और इस विषय में प्रसंग में और भी कह रहे हैं कि ये जो जानश्रुति था जिसको ये चीजें बताई गई थी तो कहते हैं कि ये शूद्र तो पहले था या इसको शूद्र संबोधित किया वैसे तो ये क्षत्रिय था क्षत्रिय को यह उपदेश दिया गया योग्य को उपदेश दिया गया शूद्र शब्द जो गाड़ीवान पर ने कहा वो निंदा के अंदर कहा कि जो तो ब्रह्म विद्या लेने के लिए आया है और ब्रह्म विद्या के लिए मेरे को तैयार कर रहा है उसके लिए सारे सामान वस्तु ये लेकर के आया है इसी है उसके शूद्रत्व को बता रहा है कि जैसे मैं इन धन संपत्ति के आधार पर तेरे को बताऊंगा बताया उसको लाज के लिए कि भाई इतना सब लाया तो चलो इतना कर रहा है तो बता दिया नहीं तो मेरे को इन चीजों से क्या लेना देना है इनसे मेरे को क्या लेना देना है तो इन चीजों को ला करके मेरे से इस विद्या को ग्रहण करना चाह रहे हैं उसके लिए तो सेवा श्रद्धा आदि चीजें होती तो मैं अधिक द्रवित होता और वो उचित तरीका होता गलत तरीके का प्रयोग करके और फिर मेरे से इस विद्या को उगलवाने का निकलवाने का सीखने का तुम प्रयास कर रहे हो इस दृष्टि से उसको शूद्र कहा और एक शीघ्रता से वो आया जैसे ही सुना निंदा हुई उसकी कि इससे भी अधिक श्रेष्ठ रैक्व है यशस्वी हैं तो एकदम तेजी से वहां पर आया जल्द जल्दबाजी में आया शीघ्रता से मेरे को मिले तो उस तरह भी इसको शूद्र नाम से कहते हैं। अगला सूत्र देखिए पैंतीसवां क्षत्रियत्व गतेश्च उत्तरत्र चैत्र रथे लिंगात तो क्षत्रियत्व उत्तरत्र यानी बाद में क्षत्रियत्व गते है क्षत्रियत्व की गति होने से बाद में वो क्षत्रिय बन गया पहले शुद्र था पहले गुणकर्म से शूद्र था या जन्मना था जैसे भी था लेकिन बाद में वो क्षत्रिय बन गया था और ये कैसे पता लगता है चैत्ररथ इस लिंग से इस लक्षण से पता लगता है वहां के वर्णन को देखते हुए इसी को खोल रहे हैं कि जानश्रुति पौत्रायण पूर्वम शूद्र आसीत जो जानश्रुति पौत्रायण व्यक्ति थे ये पहले शुद्र थे गुण कर्माभ्याम उत्तरत्र तत्रियव गति ही संजाता जन्मना तो शुद्रते और गुण कर्म के आधार पर उनकी क्षत्रिय की गति हो गई तस्मा शूद्रवाद क्षत्रिय प्राप्ति ही तस्य सूचित ही तो क्षत्रियत्व की प्राप्ति शूद्रत्व से क्षत्रियत्व की प्राप्ति सूचित होती है कि यद क्षूद्रादय वर्णा गुण कर्माभ्याम प्रसिद्धिय गुणकर्म के द्वारा ही ये क्षूद्रदि वर्ण प्रसिद्ध होते हैं निर्धारित होते हैं कृतव शुद्र से आप ब्रह्म विद्यायाम अधिकारों न्याय है इस दृष्टि से ही शूद्र का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार न्याय है कि गुण कर्म के अनुसार व्यक्ति उन्नत होता है तो जब यह कहा जाएगा कि शुद्र को भी ब्रह्म तो विद्या में अधिकार है वेद में अधिकार है वो यह है कि जब वो योग्य बन जाएगा तब उसको अधिकार है तो जैसे कि चिकित्सक बनने के लिए या इंजीनियर बनने के लिए सबको अधिकार है इमानव मात्र को अधिकार है यह मनुष्य मात्र को दे प्रत्येक नागरिक को अधिकार है लेकिन वैसा जब वो योग्य बन जाएगा तब है संसद सदस्य बनने का अधिकार सबको है लेकिन उस तरह का योग्य उस तरह की आयु आदि जो भी आवश्यकता है वो पूरी करेगा तो बनने का अधिकार है इस दृष्टि से वैसे नहीं है वैसे सब नहीं बन सकते गुण से वो उस अधिकार को रखते हैं यह न्याय संगत है आगे कह रहे हैं कथम जाये सर जान श्रुति पौत्रायण संजाता ये कैसे पता लगा कि जानश्रुति गुणकर्म के अनुसार क्षत्रिय बन गया क्षत्रियो तो का पता कैसे लग रहा है तो उसका उत्तर दे रहे हैं उच्चते चैत्र रथ है ना लिंगात चैत्ररथ इस लिंग से चैत्ररथ को खोल रहे हैं चित्ररथ चित्ररथ चित्ररथ को इन्होंने खोला अश्वतरी रथा चित्ररथ मतलब अश्वतरीरथ अश्वतरीरथ वाला अश्वतरी हच्चरी जिसमें बधि भी होती है उस रथ को इसी को आगे खोल रहे है अश्वगर्धा संयोगे न जात चित्रो विचित्र है पशु अश्व और गर्धव इनके संयोग से उत्पन्न जो मिश्रित विचित्र पशु उत्पन्न होता है तद युक्तो रथ उससे युक्त तो रथ उसको चैत्ररथ का स जान श्रुते है आसीद इतने लिंगे न ये वो जानश्रुति के पास में था वो कैसे पता लगता है यूद्रत क्षत्रिय संभूता इसलिए पता लगा वैसे तो शूद्र था लेकिन चैत्र रथ से पता लगा कि अब वो क्षत्रिय हो गया है ये तो ही अश्वतरी रथ क्षत्रिय क्योंकि अश्वतरी रथ क्षत्रिय के पास ही होता है ये उस समय कोई चिन्ह माना जाता होगा हालांकि इसकी भी अन्य टीकाकारों ने आलोचना की है लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसा लिखा है उत्तम ही एत जैसे कि एक वचन यहाँ पर इन्होंने बताया महाभारत का वो क्या है चार स्वाम गर्धा संवहत्वतरियो हरे ये चार गर्धभ घोड़े गधे तुम्हारे को वहन करें ये चार गधे तुम्हारे को ले जाएं श्रेष्ठाश्वतरियो हरे वातरंगा ये जो श्रेष्ठ अश्वतरी है और वायु के समान गतिशील घोड़े हैं ये तय स्वि क्षत्रिय उनके द्वारा तुम यत्न करो जाओ और क्षत्रिये वाहन तो क्षत्रियो का है वो क्षत्रियों का वाहन मतलब अच्छा वाला तो ये महाभारत का एक अंश दिया इन्होंने इससे ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि अशोतरी रथ जो है वो क्षत्रियों का ही होता है इसमें एक कथा यहाँ पर कही जाती है वो कथा अलग तरह से है और उदयवीर जी ने तो इस प्रमाण की आलोचना की है कि ये इस तरह से नहीं है इससे कोई ये कोई लक्षण सिद्ध नहीं है कि जिसके पास अश्वथरी रथ हो वो क्षत्रिय है ये सिद्ध नहीं होता है उस कथा के अंदर ऐसा माना जाता है कि एक राजा जंगल में शिकार के लिए गए घोड़ों पे थे अपने रथ पे घोड़े पे थे तो शिकार में उन्होंने एक हरिण को कुछ घायल भी कर दिया घायल तो हो गया लेकिन घायल करने के बाद में भी उसका पीछा करके पकड़ना होता है वो पकड़ नहीं पाए उसको हिरण को नहीं पकड़ पाए उनका तो कैसे पकड़े क्योंकि उनके वो घोड़े अच्छे नहीं थे तो उन्होंने सुना कि पास में कोई ऋषि है जंगल में उनके पास में घोड़े हैं वो अच्छे हैं इन्होंने जाकर के उनसे मांगे ऋषि ने दे दिए उनको कि ठीक है जाओ वो जाके उन्होंने हिरण को पकड़ लिया होगा और उसके बाद में उन्होंने उन घोड़ों को देने से मना कर दिया ऋषि को और मना किया तो उस प्रसंग में ये कहा कि लो तुम्हारे को मैं ये चार घोड़े गधे दे, दे देता हूं इनसे तुम वाहन करो ये घोड़े नहीं दूंगा ये जो तुम्हारे अच्छे वाले हैं और ये अच्छे अच्छे अश्व भी तुम्हारे को दे रहा हूं अश्वतरी तुम्हारे को दे रहा हूं इनको रखो लेकिन उन घोड़ों को वो अपने पास रखना चाहता था वो ज्यादा अच्छे होंगे तो उस प्रसंग से इन्होंने यहां पर ऐसी संगति लगाई है लेकिन उदयवीर जी ने इस पे प्रश्न खड़े किए कि यह कोई चिन्ह नहीं है और चैत्र से ये नहीं पता लगता कि वो विचित्र पशु वाला रथ है चैत्र तो और भी किसी नाम से हो सकता है लेकिन ठीक है अलग अलग व्याख्याकार इसकी व्याख्या करते हैं तो कुल मिला के ये आया इससे कि यद्यपि वो शूद्र प्रतीत होता है लेकिन वैसे वो क्षत्रिय था क्षत्रिय था योग्यता रखता था और वो जन्म से जो भी हो लेकिन वो योग्यता रखता था और वो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए रैक्त के पास गया और रैक्त ने उनको पढ़ाया तो इसके ऊपर अब प्रश्न और खड़ा किया जा रहा है कि यदि शूद्र का ब्रह्म विद्या में अधिकार था तो उपनयन से संबंधित बात को लेकर कह रहे हैं कि उसको विद्या पढ़ाने से पहले उपनयन तो किया ही नहीं था उपनयन तो किया नहीं अगर वो विद्या का अधिकार मानते हैं तो उनको उपनयन तो तो तो भी करना चाहिए था तो भाष्य में भूमिका में लिखा है इसकी छत्तीसवें की शुद्ध से ब्रह्म विद्या अधिकारश्चेत यदि शूद्र का ब्रह्म विद्या में अधिकार है तो कथम तर तस्य तस्वीर श्रुते उपनयन संस्कारों न करता ज्ञान श्रुति का उपनयन संस्कार क्यों नहीं किया गया अभी करना चाहिए था अत्रोच्चते इस विषय में कह रहे छत्तीसवां सूत्र संस्कार परामर्शात तद अभावाभिलात तो संस्कार का परामर्श होने से संस्कार का वहां पर अभिसंबंध प्रतिपादित होने से संस्कार मतलब उपनयन संस्कार होता है लेकिन तद अभाव अभिलापात उसके अभाव का भी कथन वहां पर किया गया कुछ ऐसे वर्णन भी मिलते हैं जहां उपनयन के बिना भी उपदेश दिया गया ये सब शब्द प्रमाण के आधार पर बोलेंगे शास्त्रों में जो कथाएं लिखी है उसके आधार पर लिखा है तो संस्कार का परामर्श कैसे किया गया उसको बताया शास्त्राध्य उपनयन संस्कार से अभि संबंध प्रतिपाद्य शास्त्र के अध्ययन में यानी शास्त्र का अध्ययन जब हम करते हैं तो उसके पहले उपनयन संस्कार का संबंध प्रतिपादित किया जाता है उपनयन संस्कार जनेव संस्कार यज्ञ जब तक वो नहीं होता है तब तक विद्या नहीं दी जाती ये एक परंपरा रही है तो पहले उपनयन संस्कार करते हैं और फिर उसको विद्या प्रदान करते तस्मादेव विचार तदा और उससे ही उसके बाद ही उससे संबंधित विचार यहां पर हुआ किंतु यदा क्वचित कहीं कहीं ये मिलता है तत्संस्कार से अभावो अपि अपलप्य इस संस्कार का अभाव भी वहां पर कथन किया जाता है वर्णन में मिलता है यथा जैसे कि इन्होंने उदाहरण दिया तामह उपनियन उस उन्होंने उसका उपनयन किया उपनियन ये तो उपनयन का कथन मिले प्रमाण दिया अत्र उपनयन संस्कार है यहां तो उपनयन संस्कार का कथन है किंतु अनुपनीय एत उवाच और इनको अनुपनीय अनुपनीय उपनयन किए बिना ही ये कहने लगे यानी उपदेश देने लगे ब्रह्म विद्या का या शिक्षा का शिक्षा देने लगे ये छांदो का प्रसंग है जिसको आगे खोल रहे हैं प्राचीन शालादीन ब्राह्मणान कैके यो अश्वपति ही प्राचीन शाल आदि कई ब्राह्मण थे उनको कहके कह के के के के के राजा अश्वपति ने वैश्वान विद्या अनुपनीय एवं उपदिदेश वैश्वान विद्या का वो वैश्वान विद्या को जानने के लिए गए थे और बिना उपनयन संस्कार किए ही उनको वो विद्या दे दी थी तस्मा उपनयन संस्कारम अकृत ब्रह्म विद्या शिक्षते तो इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म विद्या की शिक्षा उपनयन संस्कार के बिना भी दी जाती है इसके पृष्ठभूमि में प्रश्न तो इस रूप में था कि अगर वो नहीं क्षत्रिय था तो फिर उसको उपनयन के बिना कैसे शिक्षा दी गई उपनयन होना चाहिए था उपनयन तो किया नहीं तो प्रतिबंध नहीं है उपनयन संस्कार करवा करके ही यह विद्या दी जानी चाहिए उपनयन संस्कार के बिना भी वो विद्या दी जा सकती है योग पात्र को देख करके सामान्य विधि उपनयन संस्कार की थी जो कोई देखकर ही यह सिखाया जाता था लेकिन उसके बिना भी हमें प्रमाण मिलते हैं वो भी किया जा सकता है आगे और ये जो सारा प्रसंग चल रहा है वर्ण का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का ये गुण कर्म के अनुसार ही है ये जन्म के कारण से नहीं है इसकी सिद्धि के लिए आगे का वर्णन है तो भूमिका में कहते हैं गुण कर्मणि एवं उच्चावच वर्णताया कारणम न जन्म उच्चावच वर्णता है ऊंचे और नीचे वर्ण का कारण ब्राह्मण को उच्च माना जाता है शूद्र को निम्न माना जाता है तो उस दृष्टि से ये गुण कर्म के अनुसार ही ऊंचे नीचे वर्णों की कारणता होती है ऊंचे वर्णों की गुण कर्म ही ऊंची नीचे वर्णता के कारण होते हैं न कि जन्म मात्र जन्म से ये निर्णय नहीं होता है तद अत्र अन्य उदाहरण प्रदीय थे इस विषय में कुछ और भी उदाहरण प्रमाण प्रस्तुत किए जा रहे हैं सैतीसवा सूत्र तद अभाव निर्धारणे च प्रवृत्ते है तो इसके अध्ययन के जो विरोधी गुण हैं, उनका अभाव के निर्धारण में भी यहां पर प्रवृत्ति देखी जाती है अर्थात अध्ययन आदि का निषेध तो करते हैं कई जगह किया है वो वचन आगे बताएंगे लेकिन वो गुणकर्मों के अनुसार निषेध किया गया है वहां यह नहीं कहा गया है कि ये किस जन्म से किस परिवार से है इसलिए इसको विद्या नहीं दी जानी चाहिए निषेध तो किया गया लेकिन वो गुण कर्म के अनुसार किया गया देखिए तत्र अध्ययन विरोधी गुण कर्म कर्म अभाव निर्धारणे अध्ययन के विरोधी गुण कर्म के अभाव के निर्धारण में निर्धारणे कृत्य सती निर्धारण को कर देने के बाद में प्रवृत्ति अध्यय अध्यापन प्रवृति दर्शनाथ अध्यापन की प्रवृत्ति देखी जाती अर्थात जो विरोधी गुण है उनके अभाव का निर्धारण करके कि यह अवगुण इसमें नहीं है तो फिर अध्यापन की प्रवृत्ति देखी जाती है शास्त्रों के अंदर तो ये गुण गुणकर्म नहीं उच्चावच वर्णत्वे कारणम इससे सिद्ध होता है कि गुण कर्म ही ऊंचे नीचे वर्णत्व में कारण होता है छंदोग उपनिषद ही शुरू थी, थी जैसे कि छंद उपनिषद में यह कथन किया गया है यह वचन मिलता है ये सत्यकाम जाबाल वाली कथा है तो जबाल उसकी माता थी तो उसी बात को कह रहे कि सत्यकामो जा हरिद्रतम हा। गौतमम एत उवाच ब्रह्मचर्य भगवती वसामि उपेयाम भगवंतम इति तो वो गौतम के पास में हारिद्र गौतम के पास जाके बोले कि मैं आपके पास में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा यानी शिक्षा विद्या अध्ययन करूंगा तो उसको उपे याम भगवंतम मैं आपके निकट आया हूं और आपके पास रहके मैं अध्ययन करूंगा ये कहा तो तम हो तो गौतम ने सत्यकाम को पूछा कि किन गोत्रों नु सोम्य असी हे सोम्य हे बालक तुम किस गोत्र वाले हो हे सोम्य प्रेम में भी बोला जाता है जैसे हम बोलते हैं हे प्यारे हे प्रिय हे शोभनीय हे सुंदर बालक हे सौम्य एक मृदु बालक तुम किस गोत्र वाले हो तो सहोवाच नाहम एक वेद भो यत गोत्र अहम अस्मि कि मैं ये नहीं जानता हूं कि मैं किस गोत्र वाला हूं अपृक्षम मात्रम मैंने ये बात माता से भी पूछी थी जब मैं गुरुकुल में आ रहा था कि मेरा गोत्र पूछा जाएगा तो मैंने अपनी माता से भी पूछा था कि मेरा क्या गोत्र है तो सा माँ उसने मेरे को उत्तर दिया था बहु अहम चरंती परिचारिणी यौवने तुम अलभे मैं बहुत लोगों की परिचर्या करते हुए सेवा करते हुए युवा युवावस्था में मैंने तुझे प्राप्त किया था साहम एतन न वेदा यद गोत्रस्तुम असी इसलिए मैं खुद नहीं जानती कि तेरा गोत्र क्या है तो सो हम सत्यकामो जाबालो अस्मि तो इसलिए मैं सत्यकाम जाबाल हूं अपनी माता के नाम से अपने को उद्धित किया पिता का या गोत्र का नाम न ना देते हुए मैं सत्यकाम कौन सा हूं जाबाल हूँ जबाला का पुत्र हूं मैं हूं भो तो जब ये बच्चे ने कहा तो सत्यकाम ने कहा तो तम हो वाच गौतम ऋषि जो कि ब्राह्मण थे वो बोले नहीं तब्राह्मण विभक्तुम अर्थी जो अब्राह्मण अब है वो इस बात को बोले नहीं सकता है। इस बात को जो कि निंदा के योग्य है किसी का अपमान हो सकता है इसके कथन से उसको हे कोटी में रखा जा सकता है उसको शिक्षा नहीं दी जा सकती है लेकिन फिर भी उसने इस बात को कहा यानी सत्य को कहा तो बोले सत्य को तो ब्राह्मण ही बोल सकता है अब यहां पर ब्राह्मणत्व की योग्यता की दृष्टि से सत्य इस गुण को कहा गया है वो तो मतलब सत्य का पालन कर रहा है सत्य बोल रहा है तो ये ब्राह्मण हुआ तो ब्राह्मणत्व का आधार उसका जन्म नहीं हुआ जन्म के आधार पर ब्राह्मण नहीं कहा गया उसके गुण को देख करके ब्राह्मणत्व का निर्धारण किया गया तो इससे पता लगता है कि गुणकर्म के अनुसार वर्ण होते हैं तो नहीं तथ अब्राह्मणों विभक्तुमरती समिधम सौम्य आहरा उपत्ष् न सत्यात अगाहा तो बोले हे सौम्य समिधम आहरा समिधा ले आओ तीन संविधाएं लेकर के जाते थे समित पानी होकर के वो का किस लिया हो संविधाएं तीन वो प्रक्रिया को पूरा करेंगे उपत्वा नेश्ये मैं तुम्हारा तुमको लेके चलता हूं और तुम्हारा मैं उपनयन करूंगा क्यों न सत्यात अगाह तुम सत्य से नहीं डिगे तो झूठ भी बोल सकता था वो अब पता भी क्या लगता पूरा कि भाई ये वास्तव में अपना कोई भी झूठा गोत्र भी कोई बता दे हालांकि परीक्षा करने वाले परीक्षा फिर भी करते हैं लेकिन फिर भी झूठा भी बता सकते थे इसने कम से कम अपने सत्य को छिपाया नहीं इसलिए तो ये तो ब्राह्मण है गुण के अनुसार ब्राह्मणत्व सिद्ध हुआ एवं अत्र अज्ञात कुल से अध्ययन अधिकारों गुण प्रधान प्रतीक्षित जिसका कुल अज्ञात है उसका भी गुण की प्रधानता से अध्ययन का विधान शास्त्र के अंदर प्रतिपादित मिल रहा है इस कथा से पता लगता है सत्य अत्र गुणों अध्ययनस्य अधिकारे अधिकार प्रदर्शित अध्ययन के अधिकार में सत्यभाषण एक गुण के रूप में प्रस्तुत किया गया है अब हाँ, इसी विषय में और आगे चल रहे हैं अध्ययन हेतु चातुर्वर्णी को अधिकारो न तु तो अध्ययन में चारों वर्णों का अधिकार है पहले जो चर्चा चल रही थी तीन वर्णों का या शूत्र का नहीं है तो अध्ययन में चारों वर्णों का अधिकार है ये वैदिक मत के अंदर सिद्ध है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो गुणकर्म से हीन है उसको भी अधिकार है दोनों की संगति साथ में लेनी होगी कोई जनमना अपने को निम्न कुल का कहते हुए कहे कि मेरे को तो पढ़ने का अधिकार होना ही चाहिए आप अन्याय कर रहे हो और वो योग्यता रखता नहीं हो तो अधिकार नहीं है उसको बचपन में सबको पढ़ने का अधिकार है और फिर जैसी जैसी योग्यता होगी उसके अनुसार उनको भी पढ़ने का अधिकार है ऊंची ऊंची पढ़ाई में लेकिन वहां ऊपर वो केवल जन्म के आधार पर नहीं कह सकता कि मेरे को यहां पर हो ना तो ब्राह्मण कह सकता है ना शूद्र कह सकता है जन्म के आधार पर जिसकी भी योग्यता होगी उसको पढ़ने का अधिकार वहां पर रहेगा तो अध्ययन में तो चातुर्वर्ण का चारों वर्णों का अधिकार है जन्म से लेकिन जो गुण कर्म से ही न उसको नहीं है इसी बात को पुष्ट करने के लिए अगला सूत्र दिया अड़तीसवां सूत्र श्रवणाध्ययार्थ प्रतिषेधार्थ स्मृतिश्चय श्रवण और अध्ययन के दिए प्रतिषेध के कारण से और उसके से संबंधित स्मृति वचनों के मिलने के कारण भी तो जो श्रवण या अध्ययन है उसका जो प्रतिषेध किया गया है शास्त्रों में वो किन आधारों पे किया गया है, वो यहां कुछ प्रमाण दिए गए हैं भाष्य देखिये गुणकर्म ही कस्मचित श्रवनाध्ययार्थ प्रतिषेध हो अस्थि जो गुणकर्म से हीन है वो कोई भी हो किसी भी कुल का हो उसके अध्ययन का प्रतिषेध किया गया है किन निषेध किया गया है तो उसके लिए श्वेता सुपनिषद का एक वचन दिया न अप्रशांता दातव्यम न अपुत्रा अशिष्याय व ये जो विद्या है ये जो अप्रशांत है जो शांत नहीं हुआ है उसको नहीं देनी चाहिए जो चंचल है भी पात्र नहीं बना है उसको नहीं देनी चाहिए न अपुत्रा है और जो पुत्र नहीं है उसको भी नहीं देनी चाहिए यानी पुत्र को दी जा सकती है पता है हमारे को वो कैसा है और न अशिष्याय जो शिष्य नहीं है जो अनुकूल नहीं रहा है वर्षों तक उसको नहीं जो शिष्य के रूप में रहा है उसको पता रहता है उसको दी जा सकती है और कहा मुंडकोपनिषद का अचीर्ण नई तत्त जो व्रतो व्रत है व्रत का मतलब होता है कि जिसने उसका आचरण किया है व्रतों का और अचीर्ण व्रत है जिसने व्रतों का आचरण नहीं किया है ऐसा व्यक्ति अचीर्ण व्रत न एत अचीर्ण व्रतो अध व्रत आचरण से रहित है वो इस अध्ययन को नहीं करता है तो ये तो शास्त्रों का इन्होंने बताया कुछ का और स्मृति स्मृति ग्रंथों का भी वचन निरुक्त और मनुस्मृति का उद्धरण दे रहे हैं स्मृतोपी गुणहीनाय प्रतिषेधो अध्ययन दर्शित स्मृति में भी जो गुणहीन व्यक्ति है उसके भी उसका भी प्रतिषेध अध्ययन के अंदर कहा गया है तो निरुक्त का वचन है और मनुस्मृति में भी लगभग यही है विद्या हवई ब्राह्मणम आजगामा एक कथा के रूप में संकेत रूप में बात को कहा कि विद्या ब्राह्मण के पास में आकर के बोली विद्या हवई ब्राह्मणम आजगा जो ज्ञानवान है उसके पास आके विद्या बोली गोपाय माँ शिवधिष्ठे अहम तुम मेरी रक्षा करो मैं तुम्हारा निधि हूं तुम्हारी निधि हूं तुम्हारा खजाना हूँ क्योंकि ब्राह्मण की निधि उसका ज्ञान ही होता है तो तुम मेरी रक्षा करो और कैसे रक्षा करो उसका उपाय विद्या उसी को बता रही है असूय काय अनिजवे अयताय नमा ब्रूया वीरवती तथा श्याम की जो असूय काय है असूया है चुगली करता है निंदा करता है परस्पर और जो अनिजु है सरल नहीं है कुटिल है अयताय जो मेहनत नहीं करता है पुरुषार्थी नहीं है यानी आलसी है उसके लिए नमा ब्रूया मेरे को मत देना ये मैं तुम्हारे को मेरी रक्षा करो ऐसे ऐसे गलत व्यक्तियों को दोगे तो मेरी रक्षा नहीं होगी और ऐसा अगर तुम करोगे इनको नहीं दोगे तो वीरवती तथा श्याम में तुम बलवती बनी रहोगी तो विद्या ब्राह्मण में तो बलवती है ही लेकिन जब वो शिष्यों को दी जाती है तो योग्य शिष्यों को दी जाएगी तो वो बलवती बनी रहेगी और अयोग्य शिक्षों को शिष्यों को दी जाएगी तो वो हो जाएगी उसमें विकार आ जाएंगे और विद्या सुरक्षित नहीं रहेगी गलत की गलत चली जाएगी तो इसमें गुणहीन को विद्या देने के लिए मना किया गया है और आगे कहते हैं महाभारत शांति पर्व का है पृथ्वीम इमाम यद्यपि रत्नपूर्णाम दत् न तु देम असंयताया इमाम पृथ्वीम यद्यपि रत्नपूर्ण नाम यदि कोई व्यक्ति रत्नों से परिपूर्ण इस पूरी पृथ्वी को भी दे दे ब्राह्मण को शिक्षक को तो भी न देयम तो इधम असंयता है जो संयत नहीं है जो नियंत्रित नहीं है संयमित नहीं है उसको इस विद्या को न देवे अगर कितना भी धन दे दे तो भी उसको ना दे अर्थात योग्य पात्र को ही दे जो मेहनती है संयमी है उसकी योग्य उसकी महत्ता को समझता है उसी को इस विद्या को देवे आगे तस्मात अध्ययन चातुर्वर्णिका नाम अधिकारो अस्थि इसलिए विद्या अध्ययन में चातुर्वर्णिकों का अधिकार है ये चारों वर्णों का अधिकार है गुणहीन से कस्यचित अपनी न लेकिन जो गुण से रहित है वो तो किसी भी वर्ण का हो उसको विद्या का अधिकार नहीं है यानी मूल बात हुई कि सबको अधिकार है सब पढ़ सकते हैं जो भी योग्य है एक तत्त अध्ययन अधिकार वर्णनम से मनुष्य मात्र से अस्ति इति विच्छेयम् न तो शूद्राध्ययन प्रतिषेधार्थम ये जो अध्ययन के अधिकार का वर्णन चल रहा है अभी इस प्रसंग में वो शूद्रों के अध्ययन के प्रतिषेध के लिए नहीं है बल्कि योग्य मनुष्यों के अध्ययन के अधिकार को बताने के लिए है यहां जो शूद्र शब्द आया है उसको जन्मना शूद्र शब्द लेना नहीं है कि शूद्रों को अध्ययन का अधिकार नहीं है यहां उद्देश्य केवल इतना है कि जो योग्य है उन्हीं को विद्या अध्ययन का अधिकार है श्रेष्ठ विद्याओं को ग्रहण करने का अधिकार है अयोग्यों को नहीं है आगे ऐत्रेयो महिदास शूद्रह सन ऋग्वेदम अधीत्य ही ऐत्रेयम ब्राह्मणम अरचयत एवा अब एक और उदाहरण दे रहे हैं कि एक ऐत्रे महिदास थे नाम है उनका इतरा के पुत्र ऐत्रे महिदास तो वो भी जन्म से तो शुद्ध थे माता पिता शुद्ध थे या वो पहले ऐसी स्थिति में रहे होंगे लेकिन उन्होंने ऋग्वेद को पढ़कर के और ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐतरे ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण है उसकी उन्होंने रचना की इत्यादि नी बहुनी उदाहरणानी संति ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे को मिलते हैं जिससे पता लगता है कि जो बचपन में शूद्र परिवार से आए हैं कम पढ़े लिखे परिवारों से आए हैं वो भी योग्य बन सकते हैं अत्र शंकर भाष्य वेदम श्रेणवंत शंकर भाष्य की आलोचना की जा रही है इन्होंने ये लिख दिया यहाँ पर कि जो शूद्र वेद को सुनते हैं पढ़ते हैं उनके लिए क्या किया जाना चाहिए तो वेदम श्रेणवंत सूत्र शूद्र से जो वेद जो शूद्र वेद को श्रवण कर ले तो त्रपु चतुभ्याम श्रोत्रपूर्णम रंगा और सीसा से उसके कानों को भर दे रंगा और सीसा पिघल जाता है जल्दी पिघल जाता है और किसी छेद को भरने के लिए भी उसको डाला जाता है जो नल बनते हैं बड़े बड़े लोहे के जो शहरों में एक दूसरे से जाते हैं वहां जुड़ते हैं एक चौड़ा होता है एक थोड़ा सा उसके पास में होता है तो उसको जो रोकने का काम करते हैं तो रंगा शीसा को करते हैं जैसे कलाई भी करते हैं हम कलाई होती है ना उसको पिघला देते हैं फिर फैला देते हैं वो बहुत जल्दी पिघल जाता है और जाके जम जाता है आसानी से जल्दी पिघल जाती है तो त्रपु से श्रोत्र को भर दे उसको पिघला करके कान में भरते हैं उसके जैसे मोम डाल दे जैसे मोम जल्दी पिघल जाता है और फिर जम जाता है ये धातु भी वेदोच्चारण तस्से जीवोच्छेदो अगर वो वेद का उच्चारण करे तो उसकी जीप काट दे और धारणे शिरो शिरो भेदश्च प्रतिपादित अगर वो उसको धारण करता है सिर पे रखता है या पढ़ता है तो उसका सिर काट देना चाहिए ये ऐसा प्रतिपादित किया स्वीकृत ये और उसको उन्होंने स्वीकार भी किया वर्णन तो किया ही और साथ में स्वीकार भी किया तो महद आश्चर्यम ये बहुत आश्चर्य की बात है कि यद अहम ब्रह्मास्म इति वादी तो ठीक है वो अपने ढंग से आलोचना जो भी इनको करना है तो करेंगे कि ये जो इस तरह का कथन है कहना चाहते हैं कि ये अनुचित है कि वेद का किसी ने श्रवण कर लिया शूद्र ने तो कान में सीसा डाल देंगे ऐसा मनुस्मृति के श्लोकों के आधार पर कई जने बोलते हैं वो प्रक्षिप्त श्लोक हैं वो मनुस्मृति के नहीं हैं इसलिए मनुस्मृति की भी निंदा की जाती है और मनुस्मृति की निंदा की जाती है तो एक दृष्टि से वो वास्तव में मनुस्मृति की निंदा नहीं है मनुस्मृति के अंदर जो गलत बातें हैं उसकी निंदा है उनका विरोध मनुस्मृति से नहीं उनका और उन चीजों के कारण से विरोध है तो बोले कि बहुत आश्चर्य की बात है कि जो हम ब्रह्मास्मि ये कहने वाले हैं मैं ब्रह्म हूं तो तो ब्रह्म स्वरूप हो गए ब्रह्म है और बाकी सब भी हम ब्रह्मा ही है ब्रह्म ही हैं सारे के सारे तो मैं भी ब्रह्म वो भी ब्रह्म तो सब समान ही तो हुए समानता से देखना चाहिए उनको तो अहम तो ब्रह्मास्मी इति वादी जीव ब्रह्मणों एकत्व प्रतिपादन तत्परो अपनी इतम निर्दय कृत्यम मन्यते जो जीव और ब्रह्म की एकता को मानते हैं वो भी इस प्रकार के निर्दय कृत्य को स्वीकार कर रहे हैं तथा सूत्रकार से व्यास से मुने सिद्धांतो अस्थित प्रत्यपाद और उन्होंने ये भी प्रतिपादित किया कि व्यास जी भी यही मानते थे स्वयं तो मानते ही थे व्यास जी को भी ये कह दिया वो ऐसे ही मानते थे सो भी सूत्रकार है कलंकित है तो उन्होंने सूत्रकार को व्यास जी को भी इस दृष्टि से कलंकित कर दिया कि वो भी सूत्रों को वेद के पढ़ने या सुनने से इस इस तरह की पीड़ा देने का वो शिकार करते थे न चैसा शिष्टाचारो यश्च शंकराचार्य ने प्रदर्शित है ये कोई अच्छा आचरण नहीं है शिष्टों का जो कि उन्होंने प्रस्तुत किया है सखलु वेद विरुद्ध शिष्ट विरुद्ध वेदों के भी विरुद्ध है और शिष्ट लोगों के भी विपरीत है तो ये विद्या अध्ययन और ये सब जो प्रसंग था ये तो यहां पर समाप्त हुआ कि विद्या अध्ययन प्रासंगिकों अधिकार अनिधिकार विषय है समाप्त विचार है समाप्त तो विद्या के अध्ययन में कौन अधिकारी है कौन अनाधिकारी है वो विषय यहाँ समाप्त होता है तो इसमें कुल मिलाकर के क्या प्रतिति हुई है कि जो भी योग्य है उसको वेद और ब्रह्म विद्या का अधिकार है ये न्यायपूर्वक है न्याय संगत है अयोग्य को वो अधिकार नहीं होना चाहिए नहीं तो वो उस विद्या की निंदा करता है विद्या का अपयश का कारण बनता है उसकी उसके मापदंड ऊंचे नहीं रह पाते उसका स्तर गिर जाता है इसलिए अच्छे लोगों को जो उस विद्या को ग्रहण कर सकते हैं प्रयोग कर सकते हैं सुरक्षित रख सकते हैं उनको वो विद्या दी जानी चाहिए जन्म की दृष्टि से माता पिता किसी भी कुल के हों कोई भी हो वो देने का अधिकार है वेद के यहाँ पर उसकी शिक्षा की जाती है हम कई बार यूं कहते हैं कि भाई मनुस्मृति का बहुत विरोध करते हैं ये मनुस्मृति का भाई सच्ची मनुस्मृति उनके पास पहुंची ही नहीं वो जानते ही नहीं है उसमें जो गलत बातें हैं उसका वो विरोध करते हैं तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणौत में हैं। ओ... साधारण याद हो